ब्राह्मणों का जन्म होता है मुझे कहना यह है कि इस पवित्र मातृभूमि पर ब्राह्मण का ही नहीं जिस किसी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है उसके जन्म लेने का कारण यही धर्म से है। दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस मूल उद्देश्य के अधीन करना होगा संगीत में भी सुर सामंजस्य का यही नियम है उसी के अनुगत होने से संगीत में ठीक लय आती है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 धर्म के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, धन, दौलत, जो कुछ भी हो सभी को उसी एक एक सिद्धांत के के अंतर्गत करना होगा। एक सच्चे हिंदु के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पद अधिकार तथा यश को लेकर एक सिद्धांत के जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्म है आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता अधीन रखता है इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियों में एक तो ऐसे हैं जिनमें हिंदू जाति के जीवन की मूल शक्ति आध्यात्मिकता मौजूद है, दूसरे पाश्चात्य सभ्यता के कितने ही पाश्चातरा जवाहरा देकर बैठे हैं, पर उनके भीतर जीवन पर शक्ति संचार करने वाली वह वा आध्यात्मिकता नहीं है दोनों की तुलना में मुझे विश्वास है की उपस्थित सभी सज्जन एक होकर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 और आपके पूर्वज अपने वंशधनों की इस अभूतपूर्व उन्नति से बड़े संतुष्ट होंगे इतना ही नहीं मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वे परलोक में अपने अपने स्थानों से अपने वंशजों को इस प्रकार मेहमान्वित और महत्वशाली देखकर अपने को महान गौरवान्वित समझेंगे हे भाइयों हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा अब सोने का समय नहीं है हमारे कार्यो पर भारत का भविष्य निर्भर है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 वल भारत ही जानता था वे ही सर्वव्यापी दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दे हमारी सहायता करे हम शक्त, हमें शक्ति दे जिससे हम अपने उद्देश्य को कार्य रूप में कर सके हम लोगों ने जिसका श्रवण किया वह खाए हुए अन्य के समान हमारी पुष्टि करे उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का वीर उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर सके हम आचार्य और शिष्य कभी भी आपस में विद्वेष न करें ओ शांति शांति शांति हरि ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति,